वन थो न छिजती अनु मि नरस नीसु पटीबद्धमनो नुतावसो वक्षो क्षीरपक्को वमरी उछंद मतनो कदीक वपा सीमे ब्रूय निर्बाण सुगतेन देशित इध वसम वस्मी इध हेमंत इति बालो अंतराय न पृछति शु संत व्यासतमनस नर सुत काम महोध मच्छुआदा गति नसंति पुत्ता पुताय न ना पिता नापी बंधवा अंतना स न जाति सुता त मथवसम झ्वा पंडितो शील संबाणगमनमेपमी विशोध सूत्र संदर्भ भगवान श्रावस्ती नगर के बाहर ठहरे थे, थे उनके निकट ही नदी तट पर एक युवा वर्णित भी ठहरा था उसके पास 500 सौ गाड़िया थी जो बहुमूल्य वस्त्रों और अन्य प्रसाधन सामग्रियों से भरी थी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 बिना किसी बात के बिना किसी प्रकट आधार के भगवान को हंसते देखकर आनंद चकित हुआ उसने पूछा भगवान आप हंसते हैं न मैंने कुछ कहा ना आपने कुछ कहा न यहां कुछ हुआ अकार क्यों हंसते किस कारण हंसते किस बात पर हंसते भगवान ने कहा आनंद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 हम तो अगर कभी जोशी के पास जाते भी हैं तो यह नहीं पूछने जाते कब मरेंगे पूछने जाते हैं कि कहीं मौत तो नहीं जरा दूर है तो चलो हम तो हाथ भी दिखाते हैं तो इसी आशा में की लंबी उम्र हमारी प्रार्थनाएं लंबे आयुष के लिए होती ताकि थोड़ी देर इन गाड़ी, गाड़ियों में इन सामानों में इन महलों में इस धन संपत्ति में और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 उसको कहते हैं श्रोतापत्ति वो युवक मरने के पहले स्रोतापत्ती फल को पाकर मरा वह युवक धन्य भागी था मृत्यु के पहले ध्यान की धारा में जो प्रविष्ट हो जाते हैं उनसे बड़ा और कोई धन्य भाग नहीं क्यों क्योंकि मृत्यु के पहले जिन्होंने ध्यान को जान लिया फिर उनकी मृत्यु होती ही नहीं शरीर ही मरता है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 देह मरती मन मरता है तुम नहीं मरते तुम शाश्वत हो तुम सदाश हो जो सदा से है उसी के अंग हो तुम्हारी मृत्यु हो भी नहीं सकती कोई उपाय नहीं श्रोता पत्ती फल को पाकर ये युवक मरा शास्त्र कहते हैं धन्य भागी था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 इसलिए बुद्ध ने इस अवस्था को अनत्ता कहा अनात्मा कहा इसमें यह भी भाव नहीं होता कि मैं हूं सिर्फ होना मात्र होता है और होना इतना शुद्ध होता है कि तो उस पर कोई रेखा नहीं खींची जा सकती क्या कोई सीमा नहीं बनाई जा सकती कोई परिभाषा नहीं शास्त्र कहते हैं सुबह का भूला सांझ को भी घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहाता है ये सात दिन पहले घर आ गए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 धिर है वो युवक तो तेजी से आगे बढ़ जाता है वो कोई पचास कदम आगे गया है कि इस सपने चिल्लाया कि रुक भाई एक घंटा लगेगा वो युवक बोला अचानक आप जिंदगी में वापस लौट आए आप कहा चले गए थे मैं दो बार पूछा चिल्ला के पूछा उसने कहा कि जब तक तुम्हारी चाल चालना देख लू कैसे कहूं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 तो गोदाम में भरा होगा नदी तट पर तुम ना ठहरे हो समय के तट पर तो ठहरे ही हो शायद वही सुंदरियां तुम्हारे मन में ना घूम रही होंगी जो उस युवक के मन में घूमती थी लेकिन कोई और सुंदरियां घूम रही होंगी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 अभी से बीज बो डाल इस बात के कि खोजने योग्य तो निर्वाण है कि खोजने योग्य तो अपने भीतर का अंतस्तल है कि खोजने योग्य तो एक ही बात है वह बात है सब भांति जीवन की वासना से मुक्त हो जाना सब तृष्णा से मुक्त हो जाना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 खोजना होगा साफ सुथरा करना होगा सद जन्मों जन्मों की तृष्णा के कारण रास्ता टूट फूट गया है सहज जन्मों जन्मों की वासना के कारण कूड़ा करकट से रास्ता दब गया है सहज जन्मों जन्मों से तुम उस अपने भीतर के मार्ग पर गए नहीं अवरुद्ध हो गया है झाड़ झंझाड़ उग गए उस रास्ते को साफ करना चाहिए ध्यान उस रास्ते को साफ करने की विधि है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 और ये जो मार्ग बुध ने कहा इस मग्गो विशुआ ये मार्ग है विशोधन का शुद्धि का आज इतना ही